आध्यात्मरामण अरण्यकांड नवम सर्ग कबंधोद्धार कबंधोद्धारीमहादेवाच तमो लक्ष्म विपना पुनर्दुखम सामश्रि सीतान्वेषण तत्राद्भुत समाकारो राक्षस प्रत्यत वक्ष से व महावक् चुरादि विभर श्री महादेव जी बोले हे पार्वती तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखित चित्त से सीताजी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए वहाँ उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा उसके वक्षस्थल में ही नेत्रादि से रहित एक बड़ा भारी मुख था बाहु योजन मेण व्यापत तस् रक्षस कबंधो नामदायत्रेन्द्र सर्वसिंसक तद्बा तद्बाहुर्म देशे तौ तो चर रामल ददशर्तुम तद्बाहु तद्बापरीवेक्षित इस राक्षस की भुजाएं एक-एक योजन तक फैली हुई थी यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा राव प्रोवाच वे सन पश्य लक्ष्मण राक्षसम शिव पाद विहीनोयक्षस चांदनम तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा लक्ष्मण इस राक्षस को देखो यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही मुंह है बाहुभ्याम लभ्यते यो तद, ध्रुवम आवाम अप्येतो वनोर मध्य संकलित ध्रुवम गंतुम्र मार्गो न दृश्यते तघुनंदन किम कर्तव्यम इतोस्मावि भी इदानिम भक्ष अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं हे रघुनंदन इनके चंगुल से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता अब हमें क्या करना चाहिए जल्दी विचार करो नहीं तो यह हमें भी खा जाएगा आवामे भुजो ध्रुव तथेतिम खडे न भुजम दक्षिण अचिनत तथेव वा लक्ष्मणो वाम हम चिक्षेद भुजमंजसा लक्ष्मण जी ने कहा हे राघव इसमें अधिक विचारने की क्या बात है हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें रामचंद्र जी ने कहा बहुत ठीक और खड्ग निकाल कर उसकी दाई भूजा काट डाली वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाई भूजा उड़ा दी ततोति छेद तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देवश्रेष्ठ हो इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं ततो तथो ब्रवीदसलोचन श्रीमान राजा दशरथो रामो हम तस्य पुत्रो सौ भ्रता मे लक्ष्मण सुधी मम भार जनकजा सीता सुंदरी इस पर कमल नयन श्रीरामचंद्र जी ने हँसते हुए कहा श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तथा की त्रैलोक्यसुंदरी दनकनंदनी सीता मेरी भार्या है आवाम मृगम नीताम जातौ तदा के राक्षसा नीताचिवत चागत घोरकान बाहुभ्या तव प्राणिरीक्षाया छिन्नौ तो भुजौ तुम च कोवा विकट रूप दे हम मृग्या शिकार के लिए बाहर गए हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया उसी को ढूंढते हुए हम जहाँ इस घोर वन में आ गए इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारे भुजाएं काट डाली अब यह बताओ ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो धन्यो हम यदि रागत सी मंतिकम पुरा गम रूप यौवन दर्पित कबंध ने कहा हे hey, राम यदि आज आप स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मत्स्य उन्मत्त एक गंधर्व राज था वितरण लोकमखिल वरारी मनोहर तपसा ब्रह्मणो लब्धम अवधुतम हे रघुश्रेष्ठ मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवधता किसी से भी न मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी और मैं अपनी रूपकांत से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घुमा करता था अष्टक्रम मुनि दृष्ट् कदाचि क्रुद्धो शाह राक्षसो अष्टाव्र पुनः प्रा बंदिधर सापा शांत मे प्रा तब सा दोति एक बार अष्टाव्र मुनि को देखकर मैं हँस पड़ा अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा अरे दुर्बुद्धे तू बड़ा दुष्ट है अतः तू राक्षस हो जा उनके साप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी बहुत कुछ अनुनय विनय की तो तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे साप का अंत इस प्रकार बताया त्रेताजुगे दास भुत्वा नारायण स्वयं आगमिष्यति ते बाहू छिद्य तेजो तेन स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे तब तू साप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा उनके इस प्रकार साप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा देवराजानम कदाचिदेवराजानम अभ्याद्रवहमदा सोपि वज्रेण मह राशि सेड़यथ तदाशिरो गुक्षि पाद च रघुनंदन ब्रह्मदत्त वरांड मृत्योर्ना भूमिभ्रताड़ एक बार मैं रोष पूर्वक देवराज इंद्र के पीछे दौड़ा तब उसने क्रोधित होकर मेरे सिर पर अपना वज्र मारा हे रघुनंदन उस वज्र के आघात से मेरे सिर और पैर पेट में घुस गए किंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से मैं मरा नहीं मुखाभावे कथम देवेद अयमितम अराधिपम उचु सर्वे दयाभिष्टा विलोक्यामर्जित ता मघवाजरे मुखम भवेत बाहूते योजनाया बहु भविष्यत इतो व्रतव्रज मुझे मुखीन समस्त देवताओं ने दयावश हो देवराज से कहा यह बिना मुख्य कैसे जीवित रह सकेगा तब इंद्र ने मुझसे कहा मेरे पेट में ही मुख होगा और तेरी भुजाएं एक एक योजन लंबी हो जाएगी अब तू यहाँ से चला जा जाम बाहुभ्यान भक्ष याम्य अधुना बाहू खंडित में इत परम मभ्रास्ते निक्षिपाधनावृत इंद्र के के ऐसा कहने पर मैं यही रहकर अपनी भुजाओं से वन के जीवों को खींचकर खाता रहा हूं। हे अनग, अब उन भुजाओं को आपने काट डाला हे रकुल श्रेष्ठ अब आप मुझे एक अग्नि और ईंधन से युक्त गड्ढे में डाल दीजिए आपके द्वारा अग्नि से दत्त होने पर अपना पूर्व रूप धारण कर मैं आपकी भार्या का पता बताऊँगा पूर्व वदामिते इत्युक्ते तेक्ते लक्ष्मणेनाशु श्रम निर्माय तम प्राद प्रादेत तो देहासमुत्थि कंदर्प पर सदसाकार सर्वाभरण भूषित उसके इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा तैयार कराया और उसे उसमें डालकर लकड़ियों से जड़ा दिया तब उसके शरीर से एक सर्वालंकार विभूषित कामदेव के समान अति सुंदर पुरुष प्रकट हुआ प्रदक्षिणम करांगम कृत्वा चलिहा चेदम भक्ति गद्गद या उसने रामचंद्र जी की परिक्रमा कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से गदगद कंठ हो हाथ जोड़कर कहने लगा